पातंजल योग प्रदीप साधनपाद पाद सूत्रवीज शंका सर्व अभिमान की निवृत्ति के लिए सामान्य से ही दृक और दृश्य के विवेक का प्रतिपादन करना चाहिए तो वह क्या बुद्धि और पुरुष के वैराग्य का प्रतिपादन किया जाता है समाधान नहीं बुद्धि की पुरुष की साक्षात दृश्य है क्योंकि अन्यों को बुद्धारूढ़ होने से ही दृश्यता है उसी में बुद्धि ही में साक्षात अभिमान होता है और उस बुद्धि के संबंध से दूसरे विषयों में अभिमान होता है मृत शरीर में सुषुप्त्यावस्था प्राण में चैतन्य का अभाव स्पष्ट देखने में आता है एक इंद्रिय का व्याघात हो जाने पर भी चेतनता की उपलब्धि होती है अतः इंद्रिय भी चेतन नहीं है यह बात स्पष्ट ही है अतः बुद्धि के विवेक से ही सब अभिमान की निवृत्ति होती है इस अभिप्राय से पुरुष में बुद्धि का वैधर्म ही प्रायः प्रतिपादन करते हैं एक बात यह भी है कि बुद्धि से व्यतिरिक्तों से तो पुरुष का विवेक पृथकत्व न्याय और वैशेषिक ने सिद्ध कर ही दिया है बुद्धि से विवेक ही सांख और योग का असाधारण कृत्य है अत्यंत वैरूप्य का निराकरण करने के लिए संदेह उठाते हैं अस्तु तर अच्छा तो विरूप ही सही समाधान ना अत्यंत विरूप क्योंकि पुरुष प्रत्यनुपस् है इसी की व्याख्या करते हैं क्योंकि वह बौद्ध प्रत्ययों बुद्धि में उत्पन्न हुए ज्ञानों को बुद्धि के पीछे से देखता है बुद्धि की वृत्ति को देखता है यह अर्थ है शंका बुद्धि का दृष्टा होने पर भी अत्यंत वैरूप्य क्यों नहीं है समाधान समनुपस्थिति क्योंकि उस बुद्धि के वृत्ति प्रत्यय को देखता हुआ पुरुष बुद्धियात्मक न होता हुआ भी परमार्ष से बुद्धि के असमान रूप भी बुद्धि स्वरूप जैसा प्रतीत होता है जैसे जपापुष्प से स्फटिक जपा पुष्प जैसा प्रतीत होता है वैसे ही पुरुष बुद्धि का अनुकारी हो जाता है अर्थात ग्रहण रूप से बुद्धि स्थल में पुरुष की अर्थाकारता ही सिद्ध होती है प्रतिबिंब रूप से और मिथ्या सारूप्य से पारमार्थिक असारूप्य का विरोध नहीं है यथोक्त सारूप्य और वैरूप्य के विषय में पंचशिखाचार्य के वाक्य को प्रमाण में उपस्थित करते हैं तथा चोक्तम शक्ति बुद्धि के समान परिणामिणी नहीं है तथा बुद्धिवत स्व विषय में संक्रांत उपरक्त भी नहीं होती है क्योंकि विकार के हेतु के साथ संयोग ही उपराग है अतः बुद्धि के विकार प्रतिबिंब से ही इसकी सिद्धि हो जाती है पुरुष के विकार की कल्पना करना व्यर्थ है इन दो विशेषणों शुद्ध व प्रत्यनुपश्य से पुरुष का बुद्धि से वैरूप्य दर्शाया है अब बुद्धि से पुरुष का सारूप्य दिखलाने के लिए पहले बुद्धि के चिद्रूपता का उपापा उपादान करते हैं परिणाम परिणामी अपना स्वार्थ विषय जो बुद्धि है उसमें प्रतिबिंब रूप से संक्रांत की भांति उप, उपरक्त जैसी होती हुई चिति चितिशक्ति तदवृत्ति बुद्धि की विषयाकार वृत्ति की अनुयायी है बुद्धि को चेतन जैसी बना देती है जैसे कि सूर्य जल में पड़कर जल को सूर्यवत कर देता है इससे बुद्धि के रूप को दिखलाकर पुरुष के बुद्धि सारूप्य को दर्शाती है तस्चेती ही शब्द अवधारण वाचक है उस भोक्त्र शक्ति के भी ज्ञान वृत्ति, ज्ञान रूपा वृत्ति, बुद्धि वृत्ति से अवशिष्ट भी है अभिन्न ही कही जाती है इसमें हेतु है प्राप्ति उपग्रह उपराग है उक्त रीति से प्राप्त चैतन्य उपराग के सदैव बुद्धि को वृत्ति के अनुकरण करने वाली प्रतिबिंबोदग्रहिणी तन्मात्रतया यह ज्ञान वृत्ति का विशेषण है तथा परस्पर के प्रतिबिंब से दोनों का ही चेतनत्व सुखादि परिणामकत्व रूप सारूप्य कहा जाता है इस सूत्र ने जीव और ईश्वर को साधारणता से ही चिन्हमात्र कहा है तथा श्रुति और स्मृति है